भगवद गीता थरूप अध्याय श्लोक 32 से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जिसको संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञानी ज्ञान शाखया चक्ष <coughs> किं नो राज्ये नोविंद गोविंद किं भोगे नेशा कांक्षित नो राज्य भोगा सुखा चईमें अवस्थि प्राणन स्थित धना च आचार्या पिता पुत्र तथा च पितामहहाशुरा श्रोत्राशाला थाता हंटा घि मधुसूदन अोक्यराज्य हेतु न मही केत तो कि मही कहतेष्ट्रिक का <coughs> कल ये सब चर्चा की थी लेकर अंत तक कि अर्जुन नहीं लड़ना चाहते हैं सभी कारण से और क्या कारण है कि राज्य प्राप्त करके क्या लाभ है सुख भोग और सुख तीनों प्राप्त करके लाभ क्या होने वाला है लिए वो सब प्राप्त कर रहे हैं खेलना बंद करो जिनके लिए वो सब प्राप्त करने की इच्छा है वो सब तो यहाँ पे मर जाएंगे फिर प्राप्त करके क्या करेंगे सामान्य रूप से लोग धन संपत्ति बंगला गाड़ी सब प्राप्त करते हैं क्या इच्छा होती है हो उसके पीछे दिखाना दिखाने की होती है। खुद तो उसमें रहते वो एक बात है लेकिन और दूसरों को दिखाना चाहते हैं देखो मेरे पास इतना बड़ा बंगला है तुम्हारे पास मुझसे छोटा है इसको बोलते दिखाना जब विवाह या ऐसे कोई प्रसंग होता है तो नए नए कपड़े पहन के जाते हैं ना बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन के जाते हैं वो तो महंगे कपड़े रोज घर में नहीं पहनते क्यों घर में देख के क्या करेंगे तुम्हें <laughs> दिखाना तो बाहर है देखो हमारे पास इतना संपत्ति है हमारे पास नए कपड़े हैं हमारी तो साड़ी में ही सोना जड़ा हुआ है ऐसे भी आते हैं सोने तो की साड़ी आती है तो ये सब भोग ऐश्वर्या खुद करने की एक बात है लेकिन सामान्य रूप से लोग चाहते दूसरों को दिखाने के अर्जुन कह रहे हैं कि ये सब भोग भोगेश्वरी तो प्राप्त हो जाएगा लेकिन दिखाने वाला कोई रहे नहीं रहेगा गाने तो दिखा करके लाभ किया मतलब तो प्राप्त करने से लाभ क्या है कोई देखने वाला तो है नहीं इस भोगेश्वरी का तो तो आप कह सकते हैं बहुत सारे लोग हैं देखने वाले तो चलो राजा सब मर गए ना बाकी सब तो है ना देखने वाले हाँ तो वो सब तो देखेंगे ना तो ऐसे मजा नहीं आता ना दिखाने तो अभी हाँ बराबरी के लोग होने चाहिए अभी अंबानी है वो थोड़ी ना झोपरपटी में रहने वाले को अपनी कार दिखाने जाएगा वो तो टाटा बिरला को दिखाएगा देखो मेरे पास आपसे बड़ी कार है मेरा बिजनेस आपसे बड़ा है मैं आपसे बड़ा हूँ बराबरी प्रतियोगिता बराबरी वालों में होती है आजू बाजू होने चाहिए थोड़े एक ऐसे खेल में भी छोटा कृष्ण है उसके साथ बलराम खेलने लगे तो मजा नहीं आएगा बलराम को तो कुछ बराबरी होनी चाहिए रक्षा के तो फिर भी ठीक तो यहाँ पे सब बड़े बड़े राजा तो खत्म हो जाएंगे तो किसको दिखाएंगे दिन के लिए सब हम अर्जित करने जा रहे हैं वो किसको दिखाएंगे ये हमारे बीमारी है दिखाने की हमको हमको अपना ऐश्वर्य दिखाना है सबको यही तो बीमारी है तो ये भौतिक जगत की समस्या है जब तक हम अपना ईश्वरीय अपना भोग अपना ज्ञान इत्यादि सब दिखाने का इच्छा रखेंगे तब तक हम यहाँ पर छड़ते रहेंगे इसलिए भक्ति से ये सब वस्तु के ऊपर आना है तो ये एक आर्गुमेंट था अर्जुन का और इसके बाद फिर बताते हैं अर्जुन की इससे पाप होगा सब सगे संबंधियों को मार करके पाप होगा और न केवल पाप होगा किंतु पूरा समाज संकर से भर जाएगा क्योंकि ये सब मर जाएंगे तो धर्म की हानि होगी कुल में कोई धर्म बचाने वाला नहीं रहेगा तो स्त्रियां दुष्ट हो जाएगी दुष्ट स्त्रियों से वर्णा शंकर संतान उत्पन्न होंगी नालायक संतानें जो लोग धर्म को पालन नहीं कर पाएगी या नहीं करेगी जिससे उनके पितर लोग भी सब नरक में गिरेंगे वे खुद तो नरक में जाएंगे ही और आने वाली संता ने भी सब नरक में जाएगी। तो इसलिए इतना बड़ा महान पाप हम कर रहे हैं केवल के के सुख लाभ के लिए ये तो गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए हमको राज्य नहीं चाहिए छोड़ो पर दुर्योधन भी थे दुर्योधन के बचपन जो भी लड़े है वो दुर्योधन के समानी धर्म धर्म तो फिर तो दुर्योधन तो अधर्मी था तो वो नहीं मरेगा तो फिर तो हाँ तो चलो दुर्योधन अधर्मी है तो की भी दूसरे को फिर वो भी लेकिन उस, उस अधर्मी को खत्म करने के लिए हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं धर्म अधर्म दोनों को खत्म कर रहे इसके कारण और अधर्म नहीं उसके बाद यदि रहेगा उसके तो है। एक को, एक को है। आप देखिये तो तो आ अधर्म ही ज्यादा है उसके लिए फिर धर्म में भी कुछ लोग मरते हैं तो, तो प्रॉब्लम नहीं आता तो। तो धर्म बचा तो सही ना यदि अधर्म ही बचा लिया आपने तो फिर जो धार्मिक तो बिल्कुल ही नहीं बचा तो दुर्योधन क्या अधर्म कर रहे हैं क्या नहीं किया उसने क्या किया? एक एक देख भी। क्या किया क्या क्या किया अधर्म कर रहे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ अधर्म नहीं कर रहे थे लेकिन वे क्या अधर्म कर रहे थे तो पांडवों के साथ चल दिया पांडवों के साथ पिलाया ठीक है हाँ वो सब घर में जला दिया ठीक है और फिर विराट विराट विराट विराट विराट विराट विराट के के के साथ के साथ भी के साथ में से सब पांडवों भी उसकी गाय युद्ध विरुद्ध बोला किनके विरुद्ध भगवान से शांति बोला तलवार उठाओ सब लोग बस पूरा जीवन ऐसी अपराध किया भगवान का संतुष्ट करेंगे तो सब संतुष्ट का संतुष्ट असंतुष्ट करेंगे तो सब असंतुष्ट हो भगवान धर्म यदि बचता है तो भगवान संतुष्ट होते हैं पर अगर वक्तों का अपराध होता है तो भगवान और ज्यादा असंतुष्ट होते हैं देखिए दुर्योधन है तो वो धर्म को अच्छी तरह से पालन करते थे हाँ कुछ लोगों के साथ अधर्म किया ऐसा नहीं कि वो अपनी प्रजा के साथ अधर्म कर रहे थे प्रजा को अधर्म में लगा रहे थे जैसे राजा वेण है तो राजा राजावेण ब्राह्मणों को यज्ञ करना धर्म की क्रिया करना ही बंद करवा दिए थे कि धर्म करना ही नहीं है किसी को दूर्योधन का तो चलो किसी कुछ लोगों के साथ गलत ऐसा संबंध था कि भाई चलो इनको तो अच्छा नहीं लेकिन जो ओवरऑल धर्म है पूरी सोसाइटी में तो दुर्योधन तो ब्राह्मणों को सपोर्ट करते थे यज्ञ करवाते थे सब कुछ अच्छे से धर्म पालन तो पूरी प्रजा के पास करवा रहे थे हाँ पांडवों के साथ उनकी थोड़ी समस्या थी तो इसलिए ये सोच में आता है ना यही तो अर्जुन भी बता रहे हैं कि ठीक है चलो हमारे साथ अधर्म क्या समझे वो बात सही है ये होना नहीं चाहिए अधर्म है किंतु तो इसके सामने अभी वो जिस प्रकार से पूरा आयोजन कर रहे हैं तो पूरे समाज में धर्म बचा रहा है ऐसा नहीं, नहीं, हो नहीं होता है राजा हाथी पे बैठता है तो प्रजा हाथी पे बैठेगी यदि श्रेष्ठस का अर्थ ये नहीं कि राजा का अनुकरण करती है प्रजा <laughs> उसका अर्थ है कि राजा अपना कर्तव्य करता है और प्रजा भी अपना कर्तव्य करती है तो राजा अपना कर्तव्य प्रजा के प्रति सब प्रकार से कर रहे हैं दुर्योधन अभी राजा तलवार लेकर के सामने दूसरे लोगों के साथ लड़ने जाते प्रजा से इन लड़ने जाएगी तो आपका ये आपका लॉजिक कैसे क्या <laughs> <laughs> वो वो कर रहा है वो है है अंधा ना तो प्रजा भी अंधा आशा की वजह से अंधा है फिर वो प्रजा पे उतरेगा ना उसका सर। तो, तो, वो शराब पी शराब पे ठीक है शराब शराब तो क्षत्रिय का शराब पीना क्षत्रियो का धर्म है ठीक है धर्म ना उसको ब्राह्मण के लिए तो धर्म के अनुसार वो धर्म है ठीक है सब अपना अपना धर्म के अनुसार कार्य कर रहे है उसमें कोई समस्या नहीं है आप नहीं कह सकते की हाँ कोई अधर्म करे तो बात अलग है सारी प्रजा कृपा देखिये राजा और राजाओं के बीच पॉलिटिक्स चलती रहती है उसका प्रजा में कुछ बहुत असर नहीं उतरता है राजा अपने राजकुमार को भी मरवा देता है कभी कभी द्रौपदी द्रौपदी के साथ इतना गलत किया तो कल को कोई गांव में भी करेगा ऐसा देख के एक चीज है केवल एक चीज नहीं लेकिन अर्जुन इस प्रकार से गिन नहीं जो तो हुआ सो हुआ क्योंकि राजा का एक गुण ये भी का कि छोटी गलतियां माफ कर दें क्षमा क्षमा कर छोटी चीज है क्षमा कर तो दे तो अभी नहीं बड़ी चीज एक तरह से कोई अधर्म नहीं है उसके सामने ये बड़ी चीज है लेकिन अधर्म ही अधर्म है उसके सामने ये वो छोटी चीज है तभी तो सोचिए कि दुर्योधन ने तो उन लोगों ने तो एक बार ऐसा तो एक, तो एक बार ऐसा किया दुर्योधन मिल उन्होंने एक बार ऐसा कर दिया और एक बार में भी उसमें कोई सहमति नहीं थी भीष्म देव इत्यादि की सब लोग बैठे रहे और सब देख रहे थे कि ये तो कुछ कर नहीं पा रहे है एक्चुअली तो इसलिए ऐसा वो प्रजा में ऐसे नहीं उतर जाता है कि प्रजा समझती है कि हाँ कभी कभार ऐसी चीजें होती हैं हमारे लिए वो अनुकरण करने योग्य नहीं है पांडवों को घर में तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है उससे वो प्रजा को प्रचार करके भी ब्राह्मण लोग आसानी से उस, उसको समझ सके क्योंकि वहां पे सब नियम है घर में जैसे आपके घर के बाजू में कोई अधर्म कर रहा है तो आपके घर में बोलेंगे वो लोग कर सकते वो कोई कुआम पड़े तो आप कुआम न पड़े बोलते हैं उसने क्या मैं मैं क्यों नहीं कर सकता तो कुए, तो मान लीजिए राजा राजा है है ठीक और वो राजा आज तो चलो द्रौपदी के साथ किया कल को तो गांव की सारी स्त्रियों के साथ कर लिया था ऐसे आ, तो पक्का विश्वास के साथ तो बोल नहीं सकते ना नहीं, वो तो ऐसा है लेकिन वो तो एक एजमशन है ना कि आगे जाके ऐसा हो सकता है यहाँ पे चर्चा क्या हो रही है की इसके मुकाबले दुर्योधन के साथ और सब राजाए मार गया अच्छे वाले भी और जो उसको उस, उसके साथ कुछ चीजों में सहमत है हाँ भाई मैं तुमको तो, तो वो सब मारे गए तो वो लोग जो बेसिक धर्म जो रक्षा किए बैठे हैं पूरे समाज में हुँ? तो फिर पांडव तो आएंगे ना उसका क्या होगा वो तब तक जीत गए पांडव आएंगे परीक्षित महाराज भी तो कितना धर्म पालन हुआ था ये तो कल आना ही था इसलिए ऐसा हुआ हम्म कली आना था इसलिए ऐसा हुआ ये भी एक कारण है वो तो बाद में जब हो गया उसके बाद आप हाँ गया तो, ना।, तो अभी, ना अभी अर्जुन की अवस्था जो है उसमें तो उनको थोड़ी ना पता है परीक्षित महाराज आकर इतना धर्म पालन करेंगे और ये करेंगे वो सब तो केवल पांडव भी तो राज करने वाले थे पांडव राज्य करेंगे ना उनको तो दीदी अरे वही तो बात है की राज्य तो हाथ में आ गया लेकिन उसके लिए जो आवश्यक सब सामग्री चाहिए वो सब तो खत्म हो गई राज्य क्यों चाहता था ना कि सही तरह से प्रजा का शासन हो राजा का शोषण कैसे हो क्यों ऐसा ऐसा कहा था बढ़ा दी अभी आप देखिए यदि वो चाहता कि यदि अच्छा शासन हो तो अपने बड़े भाई को दे देता क्यों? वो खुद भी नहीं कर सकता है देखो बड़े भाई, उसे, उसे जन, बड़े भाई के साथ ईर्षा उसके गुरुजन लोग कह रहे भाई तू अयोग्य है बड़े भाई के साथ ईर्षा धर्म है धर्म का तो कुछ तो मैंने बताया धर्म का पालन मैंन कर रहा है टोटल धर्म है उसमें से कुछ एक बात नहीं पालन की वो चीज में वो कच्चा पड़ गया ऐसे बता रहे सभी कुछ में आ जाएगी ये सारे धर्म की बात होता तो सारे धर्म की बात सब कुछ कुछ नहीं पाल नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ना देखिए वो कितनी अच्छी अच्छी चीजें भी कर रहा था हाँ एक अच्छी चीज लो पूरे राष्ट्र को बचाए रखा है जिससे समाज में गोरक्षा अच्छे से बढ़े तो दिख और, भी करते हैं। और मैंने कहा कम्पेरिजन की मैं कह रहा हूँ दुर्योधन क्या कर रहे थे पर उनके राज्य में कोई गाय हत्या नहीं होती थी सब अच्छे से यज्ञ चलते थे, सब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा सब मिलता था अच्छे से सब गुरुकुल अच्छे से चलते थे सब पूरा समाज अच्छे से चल रहा था शिक्षा भी प्राप्त हो रही थी सबको दुर्योधन ने नहीं बोल रहा था कि कोई वैष्णव शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके राज्य में वैष्णव शिक्षक भी थे तो फिर वो सब वैष्णव शिक्षा भी बंद करवा नहीं, नहीं वो उसका कोई प्लानिंग नहीं थी वो तो आप बोल रहे हो बंद करवा देता वो उसकी जब तो वैष्णव नहीं है तो क्या हुआ वैष्णव नहीं है तो भी वैष्णव शिक्षा तो चल सकती है ना उसमें क्या है राजा का कर्तव्य है कि सभी लोगों को यदि वैष्णव राजा है तो वैष्णव शिक्षा को राजा ज्यादा प्रोत्साहन देंगे हाँ तो वो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ना उनको तो यदि कोई राजा पूरी तरह से वैष्णव नहीं है फिर भी वो वैष्णव शिक्षा तो ऐसा नहीं है कि वो वैष्णव था इस प्रकार से आप सीधा नहीं कह सकते वो ऐसा नहीं था <laughs> वो कुछ भक्तों का दोषी था नहीं दोते नहीं दोते नहीं दोते तो तो सारे भक्तों भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज कोई भी चीज कौन सी चीज नहीं छोड़ी उसने भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ बताओ कौन सी चीज छोड़ी अरे आपको बताया न कौन सी चीज छोड़ी मैं तो बोला पांडवों के अलावा किसके दोषी थे भगवान भक्तों में विराट भगवान के में अच्छा और द्वारका सब तो उसकी सेना में आते हैं। <laughs> तो <laughs> देखो, भक्त नहीं है भगवान। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> मतलब यदि वो ईर्षा लु होता तो उनको नहीं लेता हाँ? वो यदि ऐसे प्रण लिया है कि भक्त है देखिये उनको तो मुझे सपोर्ट करना ही नहीं है ना ये, ये एक लॉजिक मतलब क्या बोलते हैं एक नीति वाली बात होती है की भाई यदि हमें कोई क्या बोलते हैं हमारा कोई शत्रु है और शत्रु का मेन खिलाड़ी हमारी तरफ आ रहा है तो हम लड़ेंगे किससे इससे अच्छा की उसकी सेना लेके हम उसको मारे ये एक नीति है हाँ। तो वो से चला वो हाँ। चला वो है लेकिन वो द्वारका ईर्षा लु नहीं था आप बोले कि वो तो सब भक्तों से इर्शा करें। इर्शा तो जो जो है ईर्षा उसके मित्र तो थे बलराम हाँ। गुरु थे गुरु थे दुर्योधन गुरु नाम है ना उनका बलराम जी खुद गुरु थे देखो तो दुर्योधन दुर्योधन ईर्षालू नहीं था ऐसे इसलिए ऐसा नहीं है कि दुर्योधन के राज्य में कोई भक्ति नहीं कर सकता है क्यों बख्वान, बख्वान क्यों किसी न किसी से तो ईर्षा रहती है किसी की तो उनकी भक्त ये पांच पांडवों से ईर्षा होगी चलो वो एक चीज है वो हम बना नहीं है लेकिन वो प्रॉब्लम है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरे राज्य में वो अपने जो पूरा दुनिया तो राज्य कर रहे हैं उसमें वो न तो वैष्णवता को बढ़ने देगा न तो ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ने देगा ऐसा नहीं था वो धर्म अच्छी तरह से रक्षित कर रहे थे तो इसलिए अर्जुन ये सोच रहे हैं कि और युधिष्ठिर महाराज भी ये सोचे थे एक्चुअली में वो, वो भागवतम प्रथम आता युधिष्ठी महाराज वो सब बाद में सोचे अर्जुन ने सब पहले सोच लिया तो वो सोचे थे कि ये तो दुर्योधन राज्य करता हो तो उसमें समस्या क्या थी अच्छे से धर्म चल रहा था उसमें कोई समस्या नहीं है व्यण की तरह राजा व्यण की तरह नहीं थे राजा व्यण कैसे थे जो धर्मों खत्म कर रहे थे तो समस्या समस्या कंस कंस की समस्या थी क्योंकि कंस क्या कर रहे थे किसी को रहे थे। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ क्या समस्या किसको कहते हैं तो जो राजा कंस है वो ब्राह्मणों को यज्ञ नहीं करने देगा और करवाएंगे ऐसी सब चीजें जो धर्मों के विरुद्ध है सीधी समाज में उसको सपोर्ट करते थे अच्छा। कंस भी है राजा वेण है या ऐसे लोग तो इसलिए दुर्योधन को हटाना राज्य से वो कोई इतना भी आवश्यक नहीं था हाँ तो देखिए अभी अर्जुन ये लोग क्षत्रिय से ठीक है उनका जैसे उनके निर्दिष्ट कार्य वो उन्हें करना है हाँ। ठीक है <laughs> तो तो युधिष्ठिर तो तो और और पांडव जो है वो एक ही कुल के गुरु के ठीक है तो उनमें उनमे ज्येष्ठ युधिष्ठी महाराज ठीक है वो राज्य उन्हें मिलना चाहिए ठीक है नहीं मिला मान लेते दुर्योधन को रहे हैं ठीक है उसको दे भी देते पर इन्हें कुछ जमीन तो दे देते कुछ तो कर लेते वो है तो ये गलत है उसमें कहा मना ही है तो इसलिए उसको ऐसा नहीं है कि एक भी गलती नहीं की है लेकिन कोई गलती का जो कुछ भी गलती कोई में आ जाती है नहीं, नहीं नहीं नहीं कुछ भी गलती क्या आप अभी राजा वहण के साथ कंपेयर करो नहीं रोज आगे बोलिए आगे आप अभी कुछ आप आपने क्या बोला सब कुछ कुछ भी करके डाल देते तो कुछ भी करके सब कुछ नहीं डाल रही ये एक ही पॉइंट आप बार बार लेके मैं उसी को कुछ भी बोल रहा हूँ एक आध गलती हुई तो बोलिए वो जो गलती होती है उसका जो हम उसके ऊपर दंड रखते हैं जो भी कुछ उसका परिणाम करते हैं कार्य करते तो उसका फाइनल परिणाम देखना पड़ता है ना हाँ। उससे ऐसा नहीं हो जाए कि गलती होने से पहले जो स्थिति थी मतलब ये दंड देने से पहले जो गलती होने के बाद और दंड देने से पहले जो स्थिति थी उससे भी खराब स्थिति हो जाए दंड देने के बाद समाज की ऐसा नहीं हो जाए ये ध्यान में रखना तो प्रोज़ी जैसे की जैसे, जैसे आपका यदि आप समझिए शरीर में कोई भाग है तो जैसे नासूर हो गया यहाँ पे मान लो गैंग्रीन हो गया पैर में एक बीमारी है सड़ने लगता है पेड़ एक जगह से छोटी जगह से शुरू होता है सड़ना शुरू होता है पूरा शरीर सड़ सकता है उससे तो जल्द ही वो पैर काट देना चाहिए ठीक है ये एक्शन होनी चाहिए ना कि उसको नहीं काटे नहीं काटेंगे तो काटने से नुकसान हो रहा है कुछ शरीर को नहीं काटेंगे तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा ये एक स्थिति है गैंग्रीन जैसे रोग की जो फैलने वाला है जो पूरे शरीर को खराब है दूसरा ऐसा है कि आपको गले में कैंसर हो गया है वही चीज हुई है गले में कैंसर हुआ है तो क्या करो गला काट दोगे? दो तो पड़ेगी ना वही तो वैसे भी मरने वाला है तो वैसे भी मरने वाला है काटेंगे तो ही मतलब तो काट के का मार दो नहीं नहीं काटेंगे क्यों तो जीएगा। हाँ तो उसी प्रकार से कष्ट में ना तो उसी प्रकार से जो समाज है जी, सही भी ये तो बात हुई कि चलो सही हो गया तो, तो और ज्यादा जा, अच्छा है वो तो और ज्यादा अच्छा है ना सही हो गया तो इसलिए तो बेड़ा नहीं काटना चाहिए तो उसी प्रकार से दुर्योधन में कुछ समस्या है नो डाउट लेकिन उसको काटने में पूरा समाज खत्म हो रहा है नहीं पर वो क्या डर तो है की क्या कौन से वाला केस केस नहीं था था वो महाराज वाले केस थे, क्योंकि दुर्योधन अभी सपोर्ट कर रहा था सब कुछ उनकी जो दुश्मन ही है ये समय पे केवल और केवल कुछ लोगों से ही थी पर्सनल दुश्मनी थी? थी लेकिन थी पर्सनल दुश्मनी क्यों थी वो अलग बात है लेकिन वो अभी पड़ेगा जबकि वेन महाराज और इनका क्या था कोई वो तो, को, भगवान का ऑर्डर था दुश्मनी हिरण्य तो कशिप उनका ऐसा नहीं था कोई एक एक, एक आदमी पकड़ करके उनसे दुश्मनी था। <laughs> वो तो विरुद्ध में ही भगवान के ऑर्डर जो पूरा सेट है चलो विरुद्ध बोले लेकिन भगवान की बहुत सारी चीजें थी जैसे गोरक्षा <laughs> जो धर्म स्थापित किया भगवान ने उसके तो पूरे फेवर में था ना उसको तो सपोर्ट कर रहा था आगे बढ़ा रहा था अभी इसमें उसी उसी धर्म के आधार पे लोग प्रगति करते हैं हम प्रगति दुर्योधन था बताइए पांच परसेंट अधर्मी पांच परसेंट अधर्मी था पंचानवे परसेंट धर्मी था ठीक है जबकि पांडव तो सौ के सौ परसेंट धर्मी थे ओके हाँ तो फिर ज्यादा है कि पांडवों को अच्छा कोई भी चीज हो वो बेस्ट होनी चाहिए बेस्ट होनी चाहिए लेकिन वो बेस्ट चीज़ करने में अकेले पांडव बच गए और कोई और <laughs> राजा नहीं बचे सब राज्य करने <laughs> के लिए तो पांडव अकेले नहीं करते <laughs> तो टमाटर कर तो के पौधों के लिए भले कितनी भी सर पतवार उड़नी पड़े उड़नी चाहिए थोड़ी ना होती है साथ में दूसरा सब्जी उखड़ रहा है क्या उ देख अगर पांडव लोग राजा को मार जाएगा तो रहेगा। तो उनके नीचे राजा उनके नीचे राजा बचे थे कितने सारे बचे थे देखो हुआ क्या ये वास्तविकता है क्या हुआ जैसा ज्यादा जी जैसे आपने पांच प्रश्न बोला ना कहना धर्मी था तो गेंगर का आपने कैसे उदाहरण दिया नहीं थोड़ा सा हुआ तो पूरा हो जाएगा तो ऐसे वो पूरा धर्म हो जाएगा जाए। लेकिन नहीं के नहीं था। ये केस जैसा नहीं था वही तो पॉइंट है ना तो वो फटेगा के ना कैंसो की जाँच खुद जाएगी <laughs> क्योंकि ये गैंग जैसा केस नहीं है क्योंकि इसमें दुर्योधन सिद्धांत से धर्म के विरुद्ध नहीं था।, था वो कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध था जो धर्मी थे समझ रहे तो सिद्धांत से क्यूँकी धर्म के विरुद्ध नहीं था इसलिए वो पूरे समाज में कोई भी धर्म कर रहा है तो उसको रोकने वाला नहीं है उसको बढ़ावा बड़ा, देने वाला है इस तरह से दुर्योधन सही राजा था प्रॉपर राज्य कर रहा था तो अभी धर्म की पर वो क्या धर्म क्या? कर रहे नहीं धर्म की व्याख्या क्या है जो भगवान करते हो धर्म की व्याख्या है जो शास्त्रों में दी दिए हूँ शास्त्र शा, नहीं शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहे भगवान के जो मुख्या ठीक है तो भगवान जब पर्सनली कुछ बोल रहे तो वो क्यों नहीं मान रहे जानते ही नहीं पता ही नहीं हो भगवान जब बताया तो था दिखाई दिखा थोड़ी पता चल जाता है ये भगवान होता और आ, है और प्रभु जी क्या बोलते हैं उस टाइम क्यों नहीं माने दुर्योधन वही गलती नहीं उस टाइम में बहुत सारे गलती तो थी वो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ गलती थी उसमें नहीं है आ, लेकिन केवल एक गलती के लिए किसी को ऐसे हटा नहीं देते अर्जुन मूर्ख है कि ये सब सोच रहा है ना तो युद्ध सिंह महाराज मूर्ख है ना जो उसको समझा रहे से तो वही तो अभी देखना है कि बात क्या है सब तो तो क्या बात है बात तो उनका, उनका कर देना चाहिए न ऐसा नहीं लिखा है वो अर्थशास्त्र का, उस, अर्थ का नियम है शास्त्री न अर्थशास्त्र शास्त्र शास्त्र में अलग अलग कैटेगरी अर्थशास्त्र है राजा था अर्थशास्त्र का जो ध्येय होता है अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र राजस्त्र तो उसका ध्यय जो होता है वो स्वयं का लाभ होता है तो इसलिए आपको यदि यह करना है मतलब कोई यदि आपको आपका धन लूटने आता है या आपका आप धन लूटने आता है मान लीजिए तो यदि आप उसको प्रतिकार नहीं करोगे तो आपका धन लूटके चला जाएगा आपको नुकसान हो जाएगा सही? अर्थशास्त्र का दिया है कि नुकसान नहीं होना चाहिए ठीक है तो इसलिए उसका प्रतिकार करो तो तो अपने एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये इसने जो पूछा है वो है तो बताना तो पहले अभी अर्जुन को मार देना चाहिए ऐसा वो बोल रहे हैं आप उस, अभी ये समझने का प्रयास नहीं करोगे तब ये पॉइंट नहीं समझ समझ पाओगे जो इसने पूछा है समझे आप अभी अपना ही पॉइंट सोच रहे तो इतने सारे को मार देना चाहिए अभी अर्जुन की तो बात है अर्जुन को ये बताया कि मार देना चाहिए तुरंत आतताई को क्यूंकि ये लोग आतताई थे तो मैं वो बता रहा हूँ कि राजशास्त्र का नियम है अर्थशास्त्र का नियम है वो नियम हमको लाभ कराने के लिए होता है तो इसलिए यदि कोई हमारा संपत्ति छीन आ रहा है तो उसको तुरंत ही आप रिटालियट करो उसको प्रतिकार करो नहीं तो आपकी संपत्ति छीन जाएगी तो आपको नुकसान हो जाएगा धर्म तो से देखा पड़ा चोर राजा शांति रखो शांति रखो पहले पूरा बताने तो दो पहले मुझे पूरा बताने दो इसका प्रश्न का उत्तर बताने दो आप अभी क्यों दुर्योधन को पकड़ के रखे दुर्योधन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे अर्जुन की बात हो रही है समझ ही कर रहा है लेकिन आप क्यों बात उसकी बात, बात कर रहे हो दूसरी लेकिन अभी इसका बात चल रहा है ना प्रश्न सुनानी नहीं आपने इसका प्रश्न है मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ और आप अपने ही ख्यालों में घूम रहे हो तो आपको उसका उत्तर समझ में नहीं आएगा उसके पीछे जो सिद्धांत है वो भी समझ में नहीं आएगा समझे आप सोच रहे हो बस कैसे हरा है कैसे हरा है लेकिन इसके पीछे कुछ सिद्धांत समझना है इसलिए चर्चा तब दुर्योधन को भी अभी प्रश्न क्या पूछा मुझे इसने प्रश्न क्या क्या पूछा कि जो आतताई है तो मार ओके तो इसका आर्थ हुआ? मार दे। इसका किसको किसे मार देना जिसने जो है, यहाँ पे किस, कौन किस को मारे पॉइंट ये कौन आतताई है कौन आतताई को मारेगा गए पांडव आता नहीं है आ, आ, तो तो क्या होगा इनको मारना चाहिए आतताई शब्द आया है ना इधर हतवे ताना आत जो नियम है की आतताई को तुरंत मार देना चाहिए उससे वो नियम राजशास्त्र का अर्थशास्त्र का है अर्थशास्त्र अर्थ के नियम का ध्येय होता है कि आपको लाभ हो ही ग्रुप से तो इसलिए उसको ध्यान में रख करके बताया है कि यदि आपका कोई पैसे छीनने आता है तो आप उसको तुरंत प्रतिकार कर लो ताकि आपके पैसे नहीं छीने नहीं तो लाभ नहीं होगा हानि हो जाएगी ठीक है नुकसान हो जाएगा नुकसान हो जाएगा तो अभी उसमें धर्म का भी विचार है अर्थशास्त्र में तो उसमें आप ऐसे ही किसी को मार दो सामान्य रूप से किसी को मार दो तो अधर्म होता है लेकिन यदि कोई ऐसा करने आता है तो शास्त्र के अनुसार धर्म शास्त्र के अनुसार आप मार सकते हो इसमें आपको पाप नहीं लगेगा तो पे ये नहीं बताया है कि मार दो नहीं तो पाप लगेगा समझ रहे हैं? लेकिन मार सकते हो आप यदि अपने पैसे बचाना चाहते हो समझ में अभी यहाँ पे बात आती है कि ठीक है चलो मार तो सकते ही आता ही है लेकिन फिर भी मैं नहीं मारना चाहता तो वह अधर्म नहीं हो गया पहली बार अर्जुन सोच रहे हैं इसलिए सातपरिप्रूव कर लेंगे लेकिन अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं थे वो विशेष साधु व्यक्ति थे इसलिए फिर भी वो नहीं मारना चाहते थे फिर यहाँ पे दूसरी बात यह आती है कि चलो मैं मार भी दू अभी तो संबंधियों को नहीं मारना चाहिए ये धर्मशास्त्र का संबंधियों को नहीं मारना चाहिए नहीं तो पाप लगेगा आत को मार के पाप नहीं लगा लेकिन संबंधियों को मार के पाप लग गया लेकिन अभी वो संबंध नहीं, संबंध तो संबंध रहता है आप आपके पिताजी मान लीजिए कि यहाँ पिताजी है और आप बच्चे हैं और आप आत बन गए तो आपका सम्बन्ध छूट गया संबंध नहीं छूटता ऐसे नहीं लेकिन मारेंगे जो भी करेंगे लेकिन इसने तो, तो कितना हो किया आग जला दिया ये सब तो जो भी कुछ किया वो आतताई में आता है ना तो आप आतताई बन गए तो संबंध ऐसे ना थोड़ी ना दुखता है इसलिए जो संबंधी उसके लिए विशेष ध्यान है कि वो आतताई होते हुए भी उनको नहीं मारना चाहिए अन्यथा पाप लगता है ये धर्मशास्त्र का नियम है और धर्मशास्त्र का नियम अर्थशास्त्र के नियम से ऊपर है क्यों ऊपर है क्योंकि धर्मशास्त्र के नियम में जो ध्येय है वो केवल अर्थ प्राप्त करना नहीं है वो ध्यय है धर्म को बचाए रखना आध्यात्मिक प्रगति करना समझ रहे धर्म शास्त्र का नियम है वो अर्थशास्त्र के नियम से ऊपर है क्योंकि अर्थशास्त्र का नियम हमारे लाभ के लिए धर्म शास्त्र का नियम हमारे हमारे आध्यात्मिक लाभ के लिए और समाज के समाज में धर्म बचाने के लिए तो लेकिन भले वो है कौन? तो इसलिए सम्बन्ध है लेकिन तो वो आते ही है अगर मेरे पिताजी मेरे को ऐसे ही छोड़ देंगे माफ करते रहेंगे तो मैं और सबको बनाऊंगा। ठीक है, एक बार तो माफ तो, तो कर तो मैं, मैं आता नहीं बनते बनाते ना वो आता बनाना एक बात आता बनना एक बात जो आता और दूसरों को भी आताई बनायेगा ये दोनों अलग चीज है अपने आप कोई जैसे भी ने, में तो ना। भी जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है आतोताई आत बना देता है वो जब देखे तब देखते हैं शंका रह गई ना की उसका पुत्र भी हो सकता है लेकिन तो आपको फिर हर एक को मारना पड़ेगा शंका के ऊपर राज्य नहीं चलता है ना धर्म के ऊपर नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं निष्कासित किया कि वो बच्चों को मार तो ये अलग प्रकार की चीज है देखिये वो क्या करता था उसका सिद्धांत था बच्चों को मार देना तो एक बच्चे नहीं हजार बच्चे को मारेगा लेकिन दुर्योधन है यहाँ पे मान लीजिए तो कोई कोई व्यक्ति मान लीजिए आतताई बनता है तो एक तो होता है चोर जो सीरियल आतताई है मतलब किसी को ऊपर किसी का भी धन चुराएगा बराबर एक होता है कोई एक व्यक्ति जाकर के कि किसी के वहां पे चोरी कर लिया लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो चोर है तो वो भी आतताई हुआ तो ये भी आतताई हुआ इन दोनों में बड़ा अंतर है एक है गुनेगार और एक, एक बार चोरी कर लिया तो आतताई बना लेकिन वो अलग वस्तु है ना उसके लिए उसको वही सजा नहीं प्राप्त होती है यहाँ पे जो इसकी बात हो रही है कि वो तो सब बच्चों को मार ही देता था तो उसके लिए अलग अलग सजाएं हैं एक्चुअली किसी मनुष्य की हत्या करना उसके लिए तो मृत्यु दंड ही है लेकिन सगर महाराज ने मृत्यु दंड नहीं दिया तो मार ही देते है ना बताया ना कि अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र नहीं धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से ऊपर है ये बात अर्जुन को पता थी yeah. इसीलिए वो इनको नहीं मानना चाहते क्योंकि धर्मशास्त्र ने बताया गया की इनको नहीं मानना अर्थशास्त्र की इनको मानना चाहिए ठीक है आताइए जब ये दोनों धर्म बता उनको पता है ठीक है और वो दोनों कंडीशन से नहीं मारे और ये धर्म अर्जुन को तो पता नगवान है तो तो देहात्मक तो तो तो तो तो तो तो बुद्धि है, हमारी। लास्ट में आएगा वो है। तो ये तो सब अर्जुन तो तो में तो, है वो निकाल अर्जुन में से देहात्मक बुद्धि निकालने के लिए धर्म नष्ट कर दिया भगवान ने कहा भगवान तो भगवान की की प्लानिंग प्लानिंग ना बोले धर्म है। करना थी। नहीं नहीं भगवान जो बोले वो धर्म है भगवान हाँ। <laughs> <laughs> <laughs> बोले, बोले वैसे आप, आप तो शास्त्र भगवान ने नहीं बोले क्या हाँ, तो फिर देखिए अभी तो फिर... रा, राजा है कोई नियम बनाता है ठीक है तो नियम पालन करना एक धर्म बनता है पर जब वो मैं पालन नहीं कर पा रहा पर राजा राजा राजा का बात यदि मानता है तो राजा फिर उसको डर नहीं देगा क्योंकि वो राजन कह रहा है ना तो, उसी तरह से जब भगवान जिसने धर्म बनाया जब वो कुछ धर्म बना रहा तो तो ये राजा कैसा है जिसने सब नियम बनाए और फिर एक ऐसा ऐसा ऑर्डर दे दिया जिससे सब नियम ध्वस्त हो गए तो राजा कैसा है ना भले धर्म डेढ़ बज गए आपने एक नियम दिया है तो की क्लास में लेट आएंगे तो पनिशमेंट मिलेगी और फिर आपने बोला जाओ सेवा करो लेट आगे चलेगा ऐसे ऐसे भगवान ने ऑर्डर दिया अर्जुन को कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो इधर श्री महाराज को बोला कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो भगवान की पाली एंटर करने वाला है तो फिर यहाँ पर भगवान सीधा बोल देते ना मेरी आज्ञा का पालन करो इतनी बड़ी भगवान की बताने की हमारे जो लॉजिक दिए जा रहे हैं तो हमारे लिए सुनानी थी हमारे लिए ठीक है, कल चर्चा करेंगे प्रभु सागवदगीता रूप की जाए